ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस मंत्र में पूर्वार्ध के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब मंत्र का जो उत्तरार्ध है तेन त्यक् नुंज इत्यादि इसकी व्याख्या व्याख्याभाष्कार भगवान प्रारंभ कर रहे हैं एवं ईश्वरात्म भावया युक्तस्य पुत्रादि एषणात्रेय संन्यासे एव अदाक्य से प्रथम मंत्र के उत्तरार्ध की व्याख्या भाष्य में प्रारंभ हो रही है उससे पूर्व में सर्वे नामूप कर्माख्य विकार जात पर त्यक्त सैत इस वाक्य तक पूर्वार्ध की व्याख्या संपन्न हुई और ये जो हुईत्म भावया इत्यादि उत्तरार्ध का व्याख्यान रूप भाष्य है इसकी अवतरण टीका है ग्यारह नंबर पृष्ठ पर एवं विचारादि प्रयत्नवतो इत्यादि से वो पूर्वो तक तो व्याख्यान था वो भाष्य का टीका में तो ग्यारह नंबर पृष्ठ पर जो एवं सर्वात्म ईश्वर भावना या इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, इसे देखा जाए पहले एवं विचारादि प्रयत्नवतो तिरस्कार संभावनाम विचारादी प्रयत्नवत अनृतदृष्टितिरस्कार संभावना उक्वा युक्तनिज्ञर एवं अधिकृतस्य। सर्व कर्म एव इह तेन त्यक्तेन त्याग युक्तिकुशल सर्वर्मस मंत्रे विवक्षित्यक्तेन त्यजते हितजे इति अन्यत्रापि पदम पुत्रादी एसनाया चित्तविक्षेप आह प्रसिद्धवाच्चिप्रेत आहश्वरात्म तो इतने ग्रंथ से तीन हेतुओं से यह बात सिद्ध कर रहे हैं व्रत कथन पूर्वक पहले व्रत कथन किया उक्वा तक एवं एवं तिरस्कार संभावनाम तो एवं याने उक्तेन प्रकारेन, उक्त प्रकार है पूर्वार्ध की व्याख्या करते समय भाष्य में बताया गया प्रकार। तो है द्वैत आंद्रितिशन द और इस द्वैत ज्ञान का तिरस्कार है बाध और द्वैत ज्ञान का बाध यानी अध्यास का बाध की संभावना बताई गई अध्यास के बाद की संभावना किन लोगों के लिए जो आत्मज्ञान के साधन के रूप में वेदांत विचार या सर्वत्र आत्म भावना करते हैं परमात्म भावना करते हैं जो पहले दो साधन बताएं सर्वत्र आ, स, आ, सर्वम इदम अहं ईश्वर एवं ये एक भावना या सब का परमात्मरूप से चिंतन क्या नाम विचार युक्तियों से ये जो दो साधन बताए हैं इन दो साधनों में से किसी न किसी एक साधन रूप प्रयत्न आत्मज्ञान के लिए कर रहे हैं जो लोग उन्हें विचारादि प्रयत्नवत इस षष्ट्यंत पद से ग्रहण करना तो विचारादि रूप प्रयत्न आत्म साक्षात्कार के लिए जो कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोष की निवृत्ति के उद्देश्य है जब तक वे दोष रहेंगे तब तक साक्षात्कार नहीं हो पाएगा और साक्षात्कार से ही द्वैत दृष्टि का तिरस्कार यानी बाध होता है तो द्वैत दृष्टि का साक्षात बाधक आत्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोष निवृत्ति के साधन के रूप में विचारादि प्रयत्न जो कर रहे हैं वे है विचारादि प्रयत्नवान प्रयत्नवत शब्द से ग्राह्य उन्हें जब उनके प्रयत्न में सफलता मिलेगी का मतलब साक्षात्कार के प्रतिबंधक दोष विचाराधि प्रयत्न से निवृत्त होंगे तो निश्चित है फिर प्रतिबंध का भाव होने से तत्वमशादी वाक्यों से साक्षात्कार होगा तो साक्षात्कार हो जाने पर द्वैत दृष्टि का तिरस्कार या नाद होगा तो इस प्रकार पूर्वार्थ के द्वारा ये बताया गया कि ज्ञान के साधन के रूप में विचारादि प्रयत्न करने वाले की द्वैत दृष्टि का बाद संभव है यह पूर्वार्ध के द्वारा बता दिया अब कहते हैं संभावना उक्ता ये व्रत कथन जैसा हुआ अब ये जो उत्तरार्ध में तृतीय पाद के द्वारा बताया जा रहा है उसका उत्तर लिख रहे हैं कि युक्ति अनाज्ञ तो युक्ति शब्द से लेना वेदांतार्थ निश्चय अनुकूल और व्यावहारिक प्रमाण का जो फल है द्वैत सत्यत्व तो जगत आ, के यानी द्वैत के बाधानुकूल और अद्वैत के निश्चयनुकूल युक्तियों को यहां पर युक्ति शब्द से लेना जो वेदांतार्थ चिंतन अनुकूल युक्तियां हैं वेदांतार्थ है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म वनापर तो जीव ब्रह्म एकत्व और जगत के बाध अनुकूल युक्तियों को कहा जाएगा यहां पर युक्ति शब्द से और उन, उन युक्तियों से जगत के मिथ्यात्व का जीव ब्रह्म के एकत्व का चार करने में जो असमर्थ है समर्थ नहीं है उसे कहा जाएगा युक्ति अकुशल शब्द से तो युक्तिया न, युक्ति अकुशल से युक्ति अनभिज्ञ युक्ति अनभिज्ञ है युक्ति नहीं जानता है वेदांत अर्थ निश्चय अनुकूल युक्तियों का जिसे बोध नहीं है लेकिन श्रद्धा से संपन्न है श्रद्धा से संपन्न होने से आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो अर्थ है ईशा वम इससे उसके विषय में संशय नहीं है और विपर्य की निवृत्ति के लिए द्वैत दर्शन के निवृत्ति के लिए वह सर्वम इदम अहमच ईश्वर एवं सर्वात्मक ईश्वर एवं ऐसी भावना करेगा उसके लिए वो भावना रूप साधन है उपासना रूप साधन है तो इसलिए कहते युक्ति अन्य सर्व इदम अहम च ईश्वर एवं भावनाया जो युक्ति अनभिज्ञ है वह इस भावना रूप साधन में अधिकारी है अधिकृत है उसी का विशेषण है अहं च ईश्वर एवं भावनायानभिज्ञर विचार रूप साधन में कौन अधिकृत है तो विचार रूप साधन का अधिकारी बताया जा रहा है युक्ति कुशल को तो युक्ति विचारे अधिकृतस्य तो जो सर्विदम अहं च ईश्वर एवं इस भावना का अधिकारी है युक्ति अनभिज्ञ तथा युक्ति को जानने वाला समस्त जगत के बाधानुकूल और जीव ब्रह्म एकत्वानुकूल युक्ति जिससे ज्ञात है इन युक्तियों से विचार करने में जो समर्थ है उसका विचार में अधिकार है ये पूर्वाध से दोनों साधन बताए गए हैं वाष्यम शब्द से दोनों ग्राह्य है यानी ये ये जो अंतरंग तीन साधन हैं, ये कब कब करने पड़ते हैं प्रमाण विषयक संशय विपर्य की निवृत्ति का उपाय है श्रवण प्रमे विषयक संशय की निवृत्ति का उपाय है मनन और प्रमे विषयक विपर्यय की निवृत्ति का उपाय है निधिध्यासन तो जिन इन, जिन साधनों से निवृत्य जो दोष हैं वह दोष जिसके मनन अलग है निधिध्यासन अलग है मनन प्रमेय विषयक संशय की निवृत्ति के लिए और निधिध्यासन प्रमेय विषयक विपर्य की निवृत्ति के लिए तो ये अलग अलग तीन साधन है ना तो इनमें से जिस साधन से निवर्त जो दोष हैं उस दोष की निवृत्ति के लिए साधन की अपेक्षा है और ये जो है युक्ति अनभिज्ञ वो श्रद्धालु हैं स्वयं विचार आदि नहीं कर पाता तो गीता के तेरहवे अध्याय में जो कहा, उपासते, कहानेभ्य उपास तरन्ते मृत्यु श्रुति पारायणा तो स्वयं श्रद्धालु हैं लेकिन शास्त्र का अभिप्राय समझने में असमर्थ है युक्ति अनभिज्ञ होने से उपक्रम उपसंहार आदि से तात्पर्य निर्णय नहीं कर सकता स्वयं लेकिन किसी श्रोत ब्रह्मनिष्ठ आचार्य पर श्रद्धा है और दृढ़ श्रद्धा है तो उन्होंने कहा कि ये सारा जगत और तुम ईश्वरात्मक हो ऐसी भावना करो ईश्वर रूप होकर के जो भी संसार में प्रत्यक्षादि प्रमाण से प्रतीत हो रहा है अर्थजात उसे प्रत्यक्षादि प्रमाण जैसे बता रहे हैं ऐसे ही न समझ करके ईश्वर समझो और स्वयं को भी ईश्वर समझो ये भावना करता रहेगा ये दृष्टि बनाता रहेगा तो इससे क्या होगा कि ये जो विपर्य है द्वैत का संस्कार है इसी को भी विपर्य कहते हैं विपरीत भावना कहते हैं तो द्वैत संस्कार दृढ़ होने से वो श्रद्धा होने पर भी जो द्वैत दर्शन हो रहा है उस द्वैत दर्शन का उपस्थापक जो विपर्य है उस विपर्य की निवृत्ति हो, होती है विपर्य के विरोधी विपरीत भावना की विरोधी शुभ भावना करने से शुभ भावना है सर्व इदम अहं ईश्वर एवं इसे शुभ भावना माना जाएगा और ये जैसे जैसे ये दृष्टि करते जाते हैं तो इस दृष्टि से शुभ संस्कार संवर्धित होता है पुष्ट होता है और जब ये पुष्ट होगा तो ये द्वैत दृष्टि को उपस्थापित करने वाला जो द्वैत विषयक संस्कार हैं वो शिथिल पड़ जाएगा तो इस भावना से ही फिर अद्वैत का संस्कार जैसे दृढ़ होगा द्वैत का संस्कार शिथिल पड़ जाएगा तो ईश्वर अनुग्रह से तेजा एवानुकर्थ अहम अज्ञान जम तम नाशयामी आत्म भावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता के अनुसार जब इस भावना से अर्जित संस्कार सुदृढ़ होगा द्वैत का संस्कार बिल्कुल शिथिल होगा उस समय ईश्वर के अनुग्रह से उन्हें अज्ञान का बाधक आत्मसाक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार होगा आत्म साक्षात्कार के साधन के रूप से भावना बताई गई है ना? और फिर पूर्ण रूप से द्वैत का द्वैत दृष्टि का बाध होगा पहले वो हो, द्वैत दृष्टि को सत्यत्व रूपे न उपस्थापित करने वाला द्वैत का संस्कार जिसे विपरीत भावना कहा जाता है वो शिथिल पड़ेगी इस भावना से अर्जित शुभ संस्कार से ये कहा जा रहा है तो उसके लिए श्रद्धा से जरूरी है उसके लिए ये प्रक्रिया है तो ये दो अधिकारी हो गए एक भावना का अधिकारी एक विचार का अधिकारी भावना का अधिकारी युक्ति अनभिज्ञ है विचार का अधिकारी युक्ति कुशल है और ये दोनों भी अद्वैत विषयक दृष्टि के साधन में लगे हैं अद्वैत तो साक्षात्कार को प्राप्त करने का साधन कर रहे हैं ना, तो ये कहा जा रहा है कि इनका अधिकार जिससे निर्विकार आत्म स्वरूप में चित्त का अवस्थान नहीं हो पाता निर्विकार आत्म स्वरूप में अवस्थान में जो बाधक हैं, वो है ये पुत्रादि एषणात्र वित्तना उन उनषण के त्याग में ही अधिकार है इन दोनों का इन पुत्रादि एषणात्रय का त्याग ही सन्यास है और इस सन्यास में अधिकार है इन दोनों अधिकारी का इसे तृतीय पाद के द्वारा बताया जा रहा है तेन तेनालीराम भुंजिता ये टीकाकार तृतीय पाद के व्याख्यान रूप भाष्य का अवतरण लिखते समय तृतीय पाद का अभिप्राय बता रहे हैं इसलिए कहा कि युक्तनिज्ञम अहम अहंच ईश्वर एव इति एवं अधिकृतस्य युक्ति कुशल से विचारे सर्व कर्म सन्यासे एवं अधिकार, सन्यास अधिकार विवक्षित है इन दोनों अधिकारी का और उसे अब यही इस मंत्र का विवक्षित अर्थ है जो विचार में अधिकारी हैं, ब्रह्म ज्ञान के अंतरंग साधन में जो अधिकृत हैं, और भावना रूप ब्रह्म ज्ञान का एक जो अंतरंग साधन उसमें जो अधिकृत है श्रद्धालु इन दोनों का सर्वकर्म संन्यास में ही अधिकार है यह मंत्र का विवक्षित अर्थ है ये आप कह रहे हो पूर्व पक्षी कहते हैं इसका आपकी इस प्रतिज्ञा का ज्ञापक हेतु कोई होना चाहिए ना ये तो आपकी प्रतिज्ञा हुई कि इस मंत्र का विवक्षित अर्थ है इन दोनों अधिकारियों का सर्वकर्म संन्यास में अधिकार है ये तो आगे ये कहते हैं इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु क्या है ये पूर्व पक्षी ने पूछा तो तीन हेतु बता रहे हैं इस मंत्र का विवक्षित अर्थ यही होगा तृतीय पाद का विवक्षित अर्थ यही होगा इसे सिद्ध करने के लिए तीन हेतु हैं। उनमें से प्रथम हेतु है तेन इत्यत्र त्याग परामर्शात तो तेन त्यक्तन इस वाक्य में त्यक्त शब्द में त्यज धातु से अर्थ में अक्त प्रत्यय करके त्यक्त शब्द से त्याग का परामर्श हुआ है त्याग का विधान हुआ है तेन त्यक्तन भुंजी था यह वाक्य स्वस्वरूप अवस्थान रूप आत्मपालन रूपी साध्य का साधन के रूप में त्याग को बता रहा है तो त्याग का आत्म पालन रूपी साध्य के साधन के रूप में विधान होने से एक हेतु है तो तेन त्यक्तेन इत्यत्र त्याग परामर्शात का अर्थ है त्याग विधानात टिप्पणी में टिप्पणी ने तीन नंबर में एक त्याग परामर्शात का अर्थ कर दिया त्याग विधानत इति यावत त्यक्न भुंजी था यह तृतीय पाद मूल मंत्र में आत्मपालन के साधन के रूप में त्याग का विधान करता है इसलिए यह माना जा रहा है कि इन दोनों अधिकारी का त्याग में ही अधिकार है उन्हें त्याग करना है क्योंकि उनका उद्देश्य है आत्मस्वरूप अवस्थान आत्मस्वरूप अनु, अवस्थान अनुकूल है त्याग और प्रतिकूल है पुत्रादि ये ना ये चित्त को विक्षिप्त करती हैं अच्छा आच्छादनियम का अर्थ है नाम रूप का बात करना चाहिए ये। और नाम रूप बाधित हो गया तो बाधित विषयक ये पुत्रादि सब तो सब बाधित है ना तो जिसको ये है यानी बात करना चाहिए वो तो बाद होगा ज्ञान से अभी ज्ञान नहीं हुआ है तो जो ज्ञान के अधिकारी हैं ज्ञान के अंतरंग साधन के यानि विचार तथा भावना के दोनों एक युगपथ होते हैं नाम रूप का बात का अर्थ ही है अध्यास की निवृत्ति ज्ञान से निवृत्ति का अर्थ बाद ही होता है ये दोनों युगपथ होते हैं वो ज्ञान का फल है और ये जो ज्ञान का फल है उस ज्ञान के फल को पाने के लिए ज्ञान की जरूरत है और ज्ञान जब तक ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित चित्त नहीं होता तब तक नहीं हो पाता इसके लिए जो भावना तथा विचार रूप साधन से निवर्त्य दोषों से दूषित चित्त वाले हैं उन्हें ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक उन दोषों के निवर्तक साधन के रूप में भावना और विचार को बताया और ये भावना कर रहे हैं विचार कर रहे हैं किस प्रकार का विचार कर रहे हैं कि अपने चित्त की वृत्ति प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जो द्वैताकार बन रही है उसे रोक करके समस्त वस्तु वस्तुएं वस्तु तथा स्वयं की ईश्वर रूप से वृत्ति बना रहे हैं यानी एक परमात्माकार वृत्ति बनाने का अभ्यास कर रहे हैं तो परमात्माकार वृत्ति बनाने में सहयोगी हैं ऋषणाओं का त्याग और परमात्माकार वृत्ति के विरोधी हैं ये षनाए ये रहेगी तो ये जो है पुत्राध्या वृत्ति बनाएगी द्वैत वृत्ति ही बनी रहेगी अद्वैत में अवस्थान चित्त का नहीं हो पाएगा इसके लिए आवश्यक है इन अद्वैत अवस्थान विरोधी येनाओं का त्याग इसलिए त्याग का विधान है ये है। तो एक तो हेतु बताया कि तेन त्यक्तन इत परामर्शात तो तेन त्यक्त नुंजी था यहां पर आत्मपालन साधन रूपेण त्याग का विधान होने से एक हेतु दूसरा हेतु बताया जा रहा है त्यज तय ही तजगेयम इत्यादि से इसका भी इस वाक्य का चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार अवतरण लिखते हैं अवतरण भी समझना जरूरी है वो तो चार नंबर टिप्पणी को देख सकते हैं स्पुटस्य फुट तत्र उक्ति युक्ति आह ते तो कहते हैं कि भुंजिथा यहाँ पर स्पष्ट त्याग का विधान प्रतीत नहीं हो रहा है स्फुट यानी स्पष्ट विधे अभाव तो स्पष्ट विधि प्रतीत न होने से तत्र उक्ति युक्ति तुक्ति आहे तेन त्यक्न भुंजी थामे आत्मपालन अनुकूल साधन के रूप से एष्णात्र का त्याग ही विहित है इस अर्थ की अर्थ के साधक उक्ति और युक्ति को बताया जा रहा है उक्ति को और युक्ति को बताया जा रहा है तो वो कहते हैं उक्ति तो वचन है यानी शब्द अन्य शब्द जहाँ पर त्याग का विधान कथन है आत्मज्ञान के साधन के रूप में और युक्ति हो है तर्क यानी अनुमान तो ये दोनों बताए जा रहे हैं तो तो इति अन्यत्रापि उक्तत्वात् ये ये है उक्ति, उक्ति यानी वचन शब्द तो ये जो शास अन, वचनांतर है शास्त्र का इस वचनांतर में ज्ञान के साधन के रूप में त्याग को बताया गया है तो त्यक्तुहु प्रत्यक परम पदम तत्में तेजत वही तज गेयम ऐसा लगा दीजिए तो जो त्यागवान है तेजत में क्षत्रि प्रत्यय तृतीयांत है तेजता ये वो तो तेज धातु से क्षत्रि प्रत्यय करके उसका तृतीय का एक वचन है त्यजता क्षत्री प्रत्यय होता है हेतु अर्थ में भी हेतु अर्थ में है लक्षण हेतु तो क्रियाया ऐसा एक पाणीनिजी का सूत्र है उससे हेतु अर्थ में क्षत्री प्रत्यय है इसलिए क्षत्रि प्रत्यय बताएगा हेतुत्व तो। किसमें अपने प्रकृति के अर्थ में तो त्याग हेतु है तेज धातु का अर्थ है त्याग उसमें क्षत्री प्रत्य हेतुता बता रहा है तो तेजतव का अर्थ है त्याग कर्ता एव यानी त्यागीना एव जो त्यागी व्यक्ति होता है वही जेयम यानी जान सकता है किसको तत् उसे तो वह कौन है जिसे जान सकता है कहा जा रहा है त्यागी के द्वारा ही जानना संभव है त्यागी ही जान सकता है का मतलब त्याग साधन हुआ जानने का किसे तो तत् यानी उसे उसे जानने का तो तत्पद से ग्राह्य ही अर्थ को बताने के लिए ये दो विशेषण है कि त्यक्तुह प्रत्यक तो जो त्यागी हैं त्यक्तु ष्टी का एक वचन है त्यक्त्री शब्द का सष्टी का एक वचन है त्यक्तु पिता का पितु बनता है ना पित्री शब्द का पितु ऐसे त्यक्तृ त्यक्तु तो त्यागी का प्रत्यक यानी अंतरात्मा जो त्यागी का अंतरात्मा है तेज धातु से त्रीज प्रत्यय होकर के त्यक्ति बना षी का एक क्वेश्चन त्यक्तु तो त्यक्तुहु परम त्यक्तुहु प्रत्यक का अर्थ हुआ त्यागी का जो आत्मा है तत् तेजता एव ज्ञेय तो अपने प्रत्येक आत्मा को त्यागी ही जान सकता है यानी ऐष्णात्रय त्यागी का ही मन बाह्य पदार्थों से व्यावृत्त होकर के जो प्रत्येक आत्मा है उसके अभिमुख होता है प्रत्येक आत्म प्रवण होता है प्रत्येक आत्म प्रवण कहा जाता है प्रत्येक आत्मा अभिमुख को अंतर्मुख को जिसके चित्त से पुत्रादि येनाओं का त्याग नहीं हुआ है उसका चित्त तो अपने अंदर विद्यमान जो येषनाएं हैं उनके विषय में जाएगा पुत्रादि तथा पुत्रादि के फल में जाएगा न कि प्रत्येगात्मा में आत्माभिमुख चित्त येषणा रहित व्यक्ति का होता है तो इस प्रकार ये त्यक्तु प्रत्यक परम पदम इसमें त्यक्तु प्रत्यक शब्द से बताया गया प्रत्यकात्मा को जो पंच कोशों के आभ्यंतर ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा से श्रुति ने जिसे ब्रह्म शब्द से कहा है और वो कैसा है तो ब्रह्म परम पदम पदम का अर्थ है ज्ञातव्यम ज्ञेम पद्य ते यत् पदम इस उत्पत्ति के अनुसार और परम यानि ये जो कार्य की अपेक्षा पर कहा गया है आ, कारण उपाधि को भी ह्षरा परत पर वो जो एक मुंडक उपनिषद में ज्ञेय पुरुष बता है ना उसे पर अक्षर से भी पर कहा गया है परतह परतह अक्षरात परत इसमें परतः यह का विशेषण है तो परतह अक्षरात अक्षरात् का अर्थ निकला एक कार्य रूप उपाधि से पर अक्षर हैं, जिसे कहा गया गीता के पंद्रहवे अध्याय में अक्षर पुरुष कूटस्थ माया को अक्षर पुरुष कहते हैं वो तो जो कारण उपाधि अव्याकृत और उससे भी जो पर है अव्यक्तात्पुरुष अपर करके ये अक, परत अक्षर अक्षरा शब्द से तो अव्यक्त को लेना है और उससे भी जो पर है वो है अभ्यक्ता पुरुष पर शब्द से बताया गया साकाष्ट सा, सा परागति के अनुसार ब्रह्म पुष्छम प्रतिष्ठा से कहा गया ब्रह्म वो परम पद है और वो जो परम पद है त्यागी की प्रत्यकात्मा वह तेजतव ही गेयम त्याग से ही जाना जा सकता है त्यागी ही उसे जान सकता है एष्णात्र त्यागी ही जान सकता है युक्त व्यक्ति व्यक्त नहीं जान सकता यानी ये जो वाक्य है शास्त्र का ही इति अन्यत्रापि इस अन्य वाक्य वाक्य के द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि त्याग ही आत्मज्ञान का साधन है तो इति ये अन्तत्वाद एक हेतु ये हुआ और दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है पूर्व में एक हेतु बताया है। दूसरा तीसरा हेतु बताया जा रहा है पुत्रादि येष्णाया चित्तविक्षेप हेतु प्रसिद्धवाच्च तो ये जो पुत्रादि येष्णाएँ हैं ये अपने द्वैत विषयनी होने से साध्य साधन विषयनी होने से क्या करती हैं कि ये साध्य साधनात्मक द्वैत में ही अपने आ, से युक्त जीव के चित्त को ले जाती हैं यानी पुत्रादि साध्य साधन एष्णाएं जिसके चित्त में हैं उसका चित्त विश, ओ के विषय साध्य साधन में जाता है न कि साध्य साधन भाव से रहित तो प्रत्येगात्मा में तो ये पुत्रादि ये चित्त विक्षेप हेतुत्वेन प्रसिद्धत्वात कामना रहेगी तो चित्त में विक्षेप होता है तो चित्त चित्त विक्षेप की हेतु है चित्त का विक्षेप माना जाता है चित्त का बहिर्मुख होना संसार में घूमना ये विक्षेप है चित्त का तो बहिर्मुख चित्त क्यों होता है तो पुत्रादि एष्ण से एष्णा चित्त को बहिर्मुख करती हैं। तो पुत्रादि चित्त विक्षेप हेतुत्व प्रसिद्धवात ये लोक में प्रसिद्ध है तो अर्थात ये होगा कि चित्त में यदि एष्णात्रय रहेगी तो चित्त अंतर्मुख नहीं हो पाएगा विक्षिप्त होगा विक्षिप्त चित्त में आत्मा अभिव्यक्ति नहीं होती आत्मा अभिव्यक्ति नहीं होती आत्मा अभिव्यक्ति के लिए तो चित्त का समाहित होना जरूरी है और चित्त समाहित होता है ऐष्णा रहित होने पर ऐष्णा युक्त चित्त समाहित नहीं है विक्षिप्त है तो इस प्रकार ये अनवय सहचार व्यतिरिक सहचार से ये निश्चित होता है कि चित्त के विक्षेप का हेतु है और ये चित्त विक्षेपक विक्षेपकनाए रहेगी तो स्वरूप अवस्थान नहीं हो पाएगा इसलिए इन्हें त्यागने के लिए कहा जा रहा है जो पूर्वोक्त भावना तथा विचार का अधिकारी है उसे उसे तो आत्मा में चित्त समाहित करना है ना तो आत्मा में चित्त को समाहित करने के लिए उसे चाहिए कि पुत्राधि एष्णात्रय का त्याग करे ये कह रहा है इति अभिप्रेत्य अने इसे ध्यान में रख करके आह अने तृतीय पादार्थ भगवान बताते हैं भगवान भाष्यकार बताते हैं ते न त्यक्ते न भुंजिता ये जो तृतीय पाद है उसका अर्थ करते हैं तो तृतीय पाद का पहले अभिप्राय बताते हैं भाष्यकार भगवान एवं ईश्वरात्म भावनाया युक्तस्य सन्यासे एष्णात्र अधिकारो न कर्मसु संयावसे अयाधे सो करके यका लोप हो गया लोप साकल्य से, से। पदच्छेद करेंगे तो अलग सप्तम अंत निकलेगा तो एवं यानी उक्त प्रकार ईश्वरात्म भावया युक्तस्य अर्थ सर्वम सर्व अहंच च ईश्वर एवं ये जो ईश्वरात्म भावना है और ये उपलक्षण है विचार का भी दोनों अधिकारी को बताया था अवतरण में इसलिए ईश्वरात्म भावना तथा विचार रूप साधन में जो अधिकृत है एवं इश्वरात्म भावना या युक्तस्य इस शब्द से लेना इस ईश्वरात्म भावना तथा विचार रूप साधन में अधिकृत जो है उसे अधिकारी को उस अधिकारी का पुत्रादि येना त्रय अधिकारों वह जिस साधन में अधिकृत है ईश्वरात्म भावना तथा विचार में ये साधन ठीक ठीक साध्य पर्यवसायी हो जाए आत्म साक्षात्कार पर्यवसायी हो जाए इसके लिए सहयोगी साधन के रूप में बताया जा रहा है येना त्रय त्याग ये साधन ठीक ठीक संपन्न हो सकते हैं साध्य पर्यवसायी हो सकते आत्म साक्षात्कार पर हो सकते हैं जिससे वो साधन बताया जा रहा है पुत्रादि पुत्रादिष्नात्र तो एवं ईश्वरात्म भावया युक्तस्य पुत्रादि एष्नात्र संयासे एवंकार न कर्मसु कर्म का अधिकारी तो एष्णाम है फलार्थी है कर्म फलार्थी तो यहाँ पर तो पुत्रादि एष्ना का त्याग यानी साध्य साधन का त्याग बताया जा रहा है इसलिए कर्माधिकारी वो नहीं है ये तो योगारूढ़ हो गया ना योगारूढ़ से तस्व शम कारण गीता कहती है तो ये शम बताया जा रहा है एक प्रकार से उपरती जो साधन चतुष्ट में उपरती है न ऊपरति ये सब बताया जा रहा तो सन्यासे एव अधिकारो न कर्मसु अब तेन त्यक्तेन त्यागे नर्थ ये जो तृतीय पाद है उसमें तेन त्यक्तेन भुंजी था तीन पद है उसमें द्वितीय पद है त्यक्तन त्यक में निष्ठा प्रत्यय हुआ है अक्त निष्ठा प्रत्यय यद्यपि होता है कर्म अर्थ में सकर्मक धातु से हख्तव निष्ठा इससे निष्ठा संज्ञा होती है अक्त प्रत्यय और अक्तवतु प्रत्यय की और एक निष्ठा सूत्र हैं उससे भूते इसका अधिकार आ करके अतीतकालीन क्रिया के वाचक धातु से ये निष्ठा निष्ठासज्ञक प्रत्यय होते हैं एक निष्ठा अलग सूत्र है वो निष्ठासज्ञक प्रत्यय का विधान करता है उसमें भाव कर्मणों की यानी ये अक्तवत् प्रत्यय तो कर्तार्थ में अक्त प्रत्यय कर्म अर्थ में होता है वो आया तयोरेव कृत्यक्त खल अर्था इसमें त्रत्यय तो है ना कोई निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है तय का अर्थ है भाव कर्म में तो भाव और कर्म अर्थ में निष्ठा संज्ञक त तो प्रत्यय कृत्य संज्ञक प्रत्यय और खलअर्थ प्रत्यय होते हैं ऐसा वो बताता है और तव तो प्रत्यय करता अर्थ में होता है तो अर्थ कर्म अर्थ में होना चाहिए कर्म अर्थ में होगा तो अर्थ निकलेगा त्याग विषय त्याग का विषय भूत जगत तो त्यक्त्य न जगत ये अर्थ निकलेगा लेकिन भाष्यकर भगवान कहते हैं यहाँ कर्म अर्थ में न करके भाव अर्थ में अक्त प्रत्यय समझना भाव अर्थ में होने से वह धातु अर्थ को बताएगा धातु अर्थ है त्याग त्याग को बताएगा त्यक्त शब्द इसलिए त्यक्त का अर्थ कर दिया त्याग न भाव अर्थ में घय प्रत्यय करके त्यागे न अर्थ निकला तेज धातु से ही अक्त प्रत्यय करेंगे तो त्यक्ना और घय प्रत्यय करेंगे तो त्यागे न तो अब यहां कर्म अर्थ में क्यों नहीं माना भाव अर्थ में ही क्यों मान रहे प्रत्यय ये जो प्रश्न होता है उसका उत्तर देने के लिए भाष्यकर भगवान नहीं इत्यादि वाक्य लिखते हैं, नहीं इत्यादि वाक्य का एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी ने अवतरण लिखा है ननु नु तत्शब पूर्वोक जगत परामर्शकतया त्यक्त संभवे, उतह। इति व्याख्यायते त्र आह नही कहते हैं तेन ये जो सर्वनाम है वह अपने स्वभाव के अनुसार पूर्वार्ध में उक्त जो इदम सर्वम शब, शब्द से जगत है साध्य साधनात्मक उस साध्य साधनात्मक जगत का परामर्शक तेन होगा और त्यक्तन के साथ उसका समानाधिकरण प्रयोग होने से तेन शब्द से परामष्ट जो जगत है उस जगता तेन का अर्थ निकलेगा जगता और त्यक्त शब्द का कर्म अर्थ में कृत्यय तो करके त्याग विषय न ये अर्थ निकलेगा तो त्याग विषय न जगता यानी त्यक्त न जगता ऐसा अर्थ कर लो त्यक्त न जगता पालय था आत्मानम पा लिया था भुंजी था का अर्थ था तो त्यक्त जगत से आत्मा की रक्षा करो ऐसा अर्थ क्यों नहीं करते हो क्यों आप तेन इस सर्वनाम से पूर्वाध में उक्त जगत का परामर्श न कर नहीं कर रहे हो और अक्त प्रत्यय को भाव में क्यों मान रहे हो ऐसा मान करके त्यागे अर्थ कर रहे हो जगत त्यागे न साध्य साधनात्मक जगत त्यागे न आत्मान पाले था ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हो ये पूर्व पक्षी का प्रश्न हुआ एक प्रकार से जो टिप्पणी में दिया इसका उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान ने भाष्य में लिखा कि नहीं त्यक्तो मृत पुत्रो वा वृत्यो व वा, आत्मसंबंधिता अभान पालयती अतः इति अयम् एव वेदार्थः कहते हैं जो किसी पिता ने दुर्गुणों को देख करके अपने पुत्र के उसका त्याग कर दिया हमेशा के लिए उसे छोड़ दिया उसे अलग हो गया त्यक्ते न पुत्र त्यक्त पुत्र तो ऐसा पुत्र कभी पिता अति बीमार हैं सया पर पड़ा हैं, पानी पीना है तो एक गिलास पानी ला कर के नहीं दे सकता दे सकता ना, उसे त्याग दिया है छोड़ दिया है बिल्कुल संबंध रखा ही नहीं है तो जिस पुत्र के साथ संबंध नहीं है पिता का वह आवश्यकता पड़ने पर एक गिलास पानी पिला सकता है क्या नहीं पिला सकता तो त्यक्त पुत्र भृत्यवा या कि कोई नौकर है उसको पहले रखा था सेवा के लिए और बाद में हटा दिया तो हटा दिया तो कोई काम करना होगा तो हटाया हुआ नौकर आकर के काम थोड़ा ही कर सकता है झाड़ू थोड़ा ही लगा सकता है नहीं लगा सकता क्यों अभी स्व स्वामी भाव संबंध नहीं है पिता पुत्र भाव संबंध नहीं है पुत्र, पुत्र को त्याग दिया है तो वो सेवा नहीं कर सकता या मान लो कि पुत्र को त्यागा नहीं लेकिन मर गया तो मृतो पुत्र तो और मृत्य भृत्य भी मर गया त्याग छोड़ा नहीं था हटाया नहीं था तो मरा हुआ पुत्र या नौकर जैसे उसके साथ संबंध न बन पाने के कारण पिता पुत्र भाव स्वस्वामी भाव संबंध न हो पाने के कारण सेवा नहीं कर सकते तो ये यहां पर कह रहे हैं कि त्यक्तो मृत पुत्रो वा भृत्यो वा आत्मसंबंधिताया अभाव आत्मान नहीं पालती आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते सेवादि करके पिता की या स्वामी की सेवा करके पुत्र या भृत्य जो मरा हुआ है या छोड़ा हुआ है वह रक्षा नहीं कर सकते इसलिए कर्म अर्थ में प्रत्यय करके यदि तेन शब्द से जगत को ग्रहण करते हैं तो त्यक्त तेन यानि जगता आत्मान पालयथा ऐसा अर्थ करेंगे तो त्यक्त जगत का जैसे त्यक्त पुत्र का और त्यक्त नौकर का संबंध नहीं होता पिता और मालिक के साथ तो वह पिता और मालिक की सेवा नहीं करते ऐसे त्यक्त जगत का आत्मा के साथ संबंध न होने से वह आत्मरक्षा में किसी प्रकार की भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाएगा त्यक्त पुत्र के तरह आत्मा के साथ उसका संबंध न बन पाने से इसलिए त्यक्त जगता ये अर्थ नहीं करना है अपितु त्याग अर्थ करना है ये यहाँ पर कहते हैं कि नहीं त्यक्तो मृत पुत्रो वृत्यो व आत्मसंबंधिताया अभाव आत्मा पालयती अत त्यागेन अयम एवं वेदार्थ इसलिए यहां पर त्याग अर्थ है त्यक्त जगत अर्थ नहीं कर्म अर्थ में करेंगे तो जगत लिया जाएगा जिसको त्यागा है, उसे लिया जाएगा और उसे आत्मपालन का साधन बताया जाएगा यहाँ तो त्यक्तन जो पदार्थ हैं तृतीयांत वो आत्म का साधन बताया जा रहा है ना तो आत्मपालन का साधन त्यक्त जगत है या त्याग है इन दोनों में से एक का निर्धारण करना है तो त्यक्त जगत से तो आत्मा की रक्षा नहीं हो सकती वो आत्म रक्षानुकूल कार्य नहीं व्यापार नहीं कर सकता इसलिए त्याग ये यहां पर भावार्थक अक्त प्रत्यय मान करके त्याग अर्थ करना है और त्याग तो आत्मरक्षानुकूल है आत्मा है निर्विकार और निर्विकार आत्म स्वरूप में चित्त का अवस्थान अनुकूल है साध्य साधनात्मक जगत का त्याग साध्य साधनात्मक जगत का त्याग करते हैं तो त्याग से चित्त आत्माभिमुख होता है और वो चित्त का चित्त को आत्माभिमुख करके स्वरूप अवस्थान रूप आत्मपालन के प्रति साधन बन जाता है कौन त्याग आत्माभिमुख को करने में हेतु बन रहा है जगत का त्याग इसलिए यहां त्याग अर्थ है न कि वो त्यक्त जगत इसे यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा पा नहीं पालयती अतः त्यागे नये एवं वेदार्थ एवकार जोड़ दिया यानी कर्म अर्थ में प्रत्यय करके त्यक्त जगत ये अर्थ होगा नहीं है होगा ही नहीं अपितु त्याग ही अर्थ होगा ये भाष्कार भगवान कह रहे हैं अयम एव वेदार्थ वेदार्थ यानी ये वेद का एक देश भी वेद कहलाता है जैसे गीता का एक श्लोक भी गीता कहलाता है ऐसे वेद में प्रयुक्त वेद है ईशावाश्यम इदम सर्वम ये पूरा मंत्र और उसका एक देश है त्यक्त ये पद ये भी वेद का एक देश होने से इसे भी वेद कहा जाएगा जैसे गीता का एक देश गीता है ऐसे वेद का एक देश ये एक पद त्याग त्यक्तेन होने से इस त्यक्तेन पद का त्यागेन यही अर्थ होगा यही वेदार्थ का मतलब इस त्यक्तेन वेद में प्रयुक्त पद का अर्थ है पदार्थ है तो भुंजी था पद का अर्थ कर रहे है भगवान भूंजी था यानी पालय था भुंजी था पालय था यह लिंग लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है पालय था भुंजी था का ही पालय था अर्थ कर दिया भुज धातु खाने अर्थ में भी और पालन अर्थ में भी होती है भूज पालन अभ्य व्यवहार तो यहां पर पालन अर्थ में है तो भूंजिथा बना तो सकर्मक धातु है पालन अर्थ में तो किसकी किसकी रक्षा करनी है भूंजिता का अर्थ है रक्षा करो किससे तो त्यागे न तो त्याग रूप साधन से रक्षा करो तो आकांक्षा होती है किसकी रक्षा करनी है तो पालन का कर्म बता रहे हैं दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार इति शेष वहा भुंजी था के पास में आत्मान इस द्वितीयांत का पालन क्रिया के कर्मत्वन रूपे शेष कर देना जोड़ देना वहां पर तो आत्मान भूंजी था ऐसा अर्थ निकलेगा आत्मा पालय आत्मा की रक्षा करें तो तेन त्यक्तन भुंजिता का अर्थ निकलेगा येष्णात्रगेन आत्मा आत्मा पालय था आत्मरक्षाम कुरु ये अर्थ निकलेगा एष्णात्रय त्यागे न आत्मरक्षा करू येष्णात्र के त्याग से आत्मा की रक्षा करो पालन हाँ तो पालन क्या चीज है आत्मा की रक्षा करना है पालन करना है का अर्थ तो पालन का स्वरूप बता रहे हैं यानी त्याग साधन हुआ और साध्य हुआ आत्मपालन आत्मपालन रूप साध्य का क्या स्वरूप है तो आत्मपालन रूप साध्य का स्वरूप बताते हैं दो नंबर टिपने ही टिप्पणी में ही टिप्पणी कि पालनम स्वरूप अवस्थानम आत्मा का पालन करने का अर्थ है स्वरूप में अवस्थान चित्त वेदांत प्रतिपाद्य सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में अवस्थित रहे उसमें अध्यस्त जो जगत है साध्य साधनात्मक उस जगत में न जाए चित्त का किसी विषय में जाने का अर्थ होता है उस विषय के आकार से परिणत होना विषय आकाराकारित हो जाना तो जगत जगदाकाराकारित चित्त का होना ये स्वरूप अवस्थान से विपरीत है ये आत्मपालन नहीं है और जगद आकाराकारित न होकर स्वरूप काकार हो जाए वो तब होगा कि सर्वम इदा, ईदम अहं च ईश्वर एवं ईश्वर है सर्वात्मा तो सर्वात्मा ईश्वर में ही चित्त का अवस्थित होने का अर्थ होता है हमेशा ईश्वराकाराकारित हो करके रहना सर्वात्मा जो जगत अधिष्ठान है तदा हो करके चित्तवृत्ति का रहना यही स्वरूप अवस्थान है यही आत्मा की रक्षा है यो हमें हम, हमारे चित्त का हमेशा आस्पद बने आलम मन बने और जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से चित्तवृत्ति का आलंबन बनता है व्यावहारिक जगत वो न हो उसके लिए प्रयत्न वो न बने और आत्मा ही व्यवहार का विषय बने क्या नाम आ, वृत्ति का आलम्बन बने आस्पद बने यही तो वो भावना और विचार हैं विचार से ही करना है और इसके अनुकूल हैं यश नात्रय त्याग यदि जगत विषय को येषना को छोड़ देते हैं तो परमात्म, परम, परमात्मा परमात्मा कारा काराकारित तो चित्त को बनाने में महान सहयोग होता है इसलिए कहा जा रहा है कि जगत विषयनी येषनाओं का त्याग करो त्याग करके आत्मा का पालन करो वो भावना और विचार में सहयोगी है थोड़ी टीका है इसे देखिए त्यागे न आत्मा रक्षित सियात निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान अनुकूलवाद त्यागस्य से तो त्याग से आत्मा रक्षित होता है स्वस्वरूप अवस्थित होता है का मतलब आत्मा का रक्षित होना है अनात्माकार प्रतीत न होना जिसको आत्मा आत्मा के विवर्त जगत के रूप में भास रही है मनुष्यादी रूप से तो माना जाता है उसके उसकी आत्मा अरक्षित है रक्षित नहीं है और आत्मा जैसा है उसी रूप से आत्मा का भासना वो है आत्मा सुरक्षित है तो त्याग से ऐसा होता है तो त्यागे न आत्मा रक्षित तो जगत विषयक ये नाओं का त्याग होगा तो आत्मा काराकारित ही चित्त रहेगा तो आत्मा रक्षित हुआ ये माना जाएगा तो निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान अनुकूलत्व त्यागस्य। ऐसा क्यों होता है त्याग से आत्मा रक्षित तो कहते इसलिए कि निष्क्रिय जो आत्मस्वरूप है उस निष्क्रिय आत्मस्वरूप निर्विकार आत्मस्वरूप अवस्थान अनुकूल है त्याग और प्रतिकूल है जगत एश्नादी एषण यह है उनका त्याग हाँ। इसलिए स्वरूप अवस्थान रूप जो आत्म पालन उसका यह साधन है और उसके साधन के रूप में तेन त्यक्तन भूंजिथा से विधान किया जा रहा है त्याग का त्याग का ज्ञान के अंतरंग साधन भावना तथा विचार के अधिकारी को भूंजिता से रहित होना है ये तेन त्यक्तेन से बताया जा रहा है प्रथम तृतीय पादार्थ हो गया अब एवं त्यक्तम माग्रिध इत्यादि से चतुर्थ पाद की व्याख्या भाष्यकर भगवान प्रारंभ करते हैं संन्यासीन शरीर संधारण उपयुक्त इत्यादि से उसका अवतरण है टीका में इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे